के लिए राजा की या शासक की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है दुर्भाग्य से यदि कोई शासक राजा के पद पर अयोग्यता से युक्त होकर के बैठ जाता है अयोग्य होता है उसको शासन कैसे चलाना चाहिए प्रजा क्या चाहती है प्रजा की मनोदशा क्या है किस प्रकार की मन स्थिति से मैं प्रजा पर अपना प्रेम अपने उपकार कर सकता हूँ किस तरह से मेरी प्रजा मेरी प्रिय बने अगर इस तरह के अनुभवों का उसे कोई पता नहीं है उसे कोई ज्ञान नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस राजा के राज्य में अराजकता बहुत बुरी तरह से फैल जाती है तो राजा के राज्य में अराजकता अव्यवस्था विद्रोह उपद्रव दंगे फसाद ना हो इसके लिए शासन को बहुत अधिक जागरूकता और बहुत अधिक सोचना पड़ता है कि किस तरह से हम इस राजा की या इस राज्य की व्यवस्था को ठीक से चलाए रखें इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं कहते हैं कि पहले राजा यदि अयोग्य हुआ करता था तो उस अयोग्य राजा को अगर किसी प्रकार से गद्दी मिल जाती थी वो राजा बन जाता था तो ये एक प्रकार से उस देश का या उस राज्य का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है लेकिन ऐसी व्यवस्था भी देखी जाती थी कि अयोग राजा को या आयोग किसी व्यक्ति को राजा के पद पर बिठाया ही नहीं जाता था अच्छी तरह से सोच समझ करके उसकी योग्यता उसका चरित्र उसकी सूझबूझ उसकी शिक्षा को देख करके ही राजा का चयन किया जाया करता था अब स्वामी जी जिस समय ये व्याख्यान दे रहे हैं उस समय के राजाओं की चर्चा करते यानि अठारह सौ से लेकर के 1800 ये कब का है ये इसमें लिखा हुआ कि अठारह सौ के बीच में उन राजाओं की क्या अवस्थाएं थी किस तरह से उस समय के राजा लोग अपनी राज व्यवस्था को देखते थे कैसे कैसे उनके खुशामदी उनके चाटकार हुआ करते थे उसका वर्णन स्वामी जी यहाँ पर थोड़ा करते हैं कहते हैं कि इस समय हमारे राजा लोगों को खुशामदियों की चंडाल चौकड़ी ने आघेरा इस कारण सहज ही राजाओं में सारे दुर्गुण वास करते हैं स्वामी जी कहते है की वर्तमान में जो राजा है पहले छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे कानपुर का राजा अजमेर का राजा या राजस्थान में बहुत सारे छोटे छोटे नगर हैं उनके राजा तो छोट छोटे छोटे रजवाड़े होने से ये लोग एक सीमा तक अपने राज की व्यवस्था देखते थे तो एक राजा का कहा तक राज होता था उसकी सीमा होती थी और अगर कोई राजा बलवान होता था तो वो अपनी सीमा को अपनी सीमा को बढ़ाने की चिंता में लगा रहता और अपनी सीमा को बढ़ाता था तो जो राजा अपनी सीमाओं का निरंतर विस्तार करे उस राजा को सफल राजा कहा जा सकता है नीति के अनुसार लेकिन जिस राजा के राज्य में या राष्ट्र में राष्ट्र की सीमाएं सिकुड़ती जा रही हो निरंतर उस राजा को या उस देश को एक सफल देश नहीं कहा जा सकता उसके निवासी भी यही माने जाएंगे कि उनको अपने देश की सीमाओं की चिंता नहीं है ना ही उस राजा को तो स्वामी जी के समय में कुछ ऐसे राजा भी हुआ करते थे कि जिनके नीचे जो जो उनके मंत्री उनके दरबारी झूठी खुशामत करने वाले बहुत हुआ करते थे जिसको कहते हैं चाटुकार चाटुकार लोगों का क्या होता है कि राजा की हामे हामे लाते रहना राजा के या राज्य के हित अहित पर विचार ना करते हुए केवल अपने हित पर विचार करना इन चाटुकारों का अपना स्वार्थ मुख्य होता है बस मेरा स्वार्थ सिद्ध हो चाहे प्रजा कुछ भी करे प्रजा कुछ भी कहे और ऐसी स्थिति में क्या होता था कि राजा के सामने वो लोग खुशामत करने से उनके सामने मीठा मीठा बोलते थे उनकी हां में हा मिलाते थे और राजा को ये लगता था कि मेरे अधिकारी मंत्री दरबारी सभी ठीक है और शासन व्यवस्था ठीक चल रही है लेकिन ये उसको भ्रांति हुआ करती थी क्योंकि प्रजा के बीच में जाकर के जब तक वो राजा अपनी प्रजाओं का सुख, सुख दुख ना पूछे तब तक राजा की व्यवस्था कैसी चल रही है इसका उसे केवल गद्दी पर बैठने मात्र से उसका आभास नहीं हुआ करता है राजा अपनी प्रजा के बीच में जाए और पूछे कि कोई तुम्हें कष्ट तो नहीं है तो ऐसे भी राजा हमारे देश में हुए है कि जो देश बदल बदल करके प्रजा के बीच में वो घूमते थे और उनकी बातें सुनते थे कि देखें प्रजा की राजा के संबंध में क्या मान्यता है क्या विचार रखते हैं राजा की व्यवस्था के बारे में ये लोग किस तरह का विचार आपस में करते रहते हैं तो उससे उसे अपनी राज्य की न्यूनताए कमिया कमियों का पता लग जाता था और फिर वो उसमें यथा संभव जितना सुधार हो सकता सुधार करता था तो कहते हैं लेकिन स्वामी जी के समय में ऐसे राजा थे जिनको हम कह सकते हैं भोगी बिलासी अब जो राजा सुरा और सुंदरी में डूबे हुए हैं, जो भोगी और बिलासी हैं, वेश्याएं रखते थे राजा लोग तो ऐसी स्थितियों में अगर कोई शत्रु सबल शत्रु कोई युद्ध कर ले और चढ़ाई कर दे तो जो असैमी है जो वेश्यागामी है, जो भोगी बिलासी है वो राजा कभी भी उस शत्रु सेना का सामना नहीं कर सकेगा भागेगा गुप्त द्वार हुआ करता था पहले राजा के किले में एक ऐसे गुप्त द्वार हुआ करते थे कि जिसमें अगर कोई विशेष मुसीबत आती थी तो राजा और राजा का परिवार उस गुप्त द्वार से किसी सुरक्षित स्थान पर निकल जाते थे और इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि जब राजा लोग चुपके से गुप्त द्वार से भाग गए थे क्योंकि वो शत्रु सेना का सामना नहीं कर पाए कारण यही था कि उनमें उनके अंदर उनके मन में उनके शरीर में इतनी कोई शक्ति नहीं रहेगी थी कि वो दृढ़ता पूर्वक शत्रु का सामना कर सके लेकिन बहुत सारे हमारे राजा ऐसे भी हुए है कि जिन्होंने शत्रुता को जब देखा कि ये शत्रु हमारी और बढ़ता चला आ रहा है तो उन्होंने दृढ़ता से उस शत्रु को का सामना किया और उसको मार बगाया ऐसे भी हमारे देश में बहुत सारे राजा हुए तो यहां पर स्वामी जी कहते हैं कि इस समय के जो हमारे राजा हैं वो खुशामदों से चाटुकारों से झूठी जो स्तुतियों से भरे हुए हैं उनको बाहर का कुछ पता नहीं कि हमारा शासन कैसा चल रहा है हमारा कानून कैसा होना चाहिए बल्कि कई तो ऐसे राजा होते थे कि, कि राजा तो पड़े रहते थे राज में अपने महल में पड़े रहते थे और राजा का जिसके साथ विशेष संबंध है वो राज की बागडोर संभालती थी वो चलाती थी ऐसे ऐसे भी राजा हुए हैं जैसे जोधपुर के राजा का आप उदाहरण ले सकते है उसके राज्य में जो एक नन्नी जान नामी व्यवस्था थी वही दरबार का मुखिया मानी जाती थी और उसके नीचे फिर वो चाटुकार और दरबारी और मंत्री संतरी सब उसे के हिसाब से चला करते थे और, और राजा अपना भोग विलास में फंसा रहता था तो इसलिए राजा का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो भोग विलास है इसलिए मनुस्मृति में भी ऐसा आया है कि राजा जो है अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे तभी वो दूसरों पर शासन कर सकता है जिसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है स्वयं के शत्रुओं पर काम क्रोध ईर्ष्या द्वेश जिसका स्वयं पर ही नियंत्रण नहीं है शराब में जो उलझा हुआ है किसी भी प्रकार का जो व्यसन है उसमें फंसा हुआ है तो ऐसे राजा से कैसे संभावना की जा सकती है कि वो शत्रु सेना के सामने टिक करके और शत्रु सेना को मारेगा या उस पर आक्रमण करेगा इस संभावना ही खत्म हो जाती और हमारे भारत की पराजय का मुख्य कारण एक ये भी था कि जो दूसरे जो शत्रु थे वो बलवान थे उनमें एकता थी उनमें संगठन था उनका एक लक्ष्य था कि कि हमें पूरे हिंदुस्तान पर राज करना है रात दिन उनका यही सपना रहता था कि हमें पूरे हिंदुस्तान का सम्राट बनना है पर ये जो छोटे छोड़ छोटे राजा हुआ करते थे आपस में ही इनमें तलवारें चल रहा करती थी आपस में लड़ते मरते रहते थे और पता है कि कोई विदेशी आक्रमण होने वाला है कोई विदेशी राजा हमारे पर हमला करने वाला है तब भी ये लोग कई बार इकट्ठे नहीं हुआ करते थे और जब इकट्ठे नहीं होंगे तो स्वाभाविक है कि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन अगर सौ लकड़ियों को एक गठा बनाकर के कि किसी को दे दी जाएगी अब इसको तोड़ो तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा तो उन राजाओं ने एक एक करके सारे राजाओं को हराया उनकी संपत्ति लूटी और उनको भिकारी बना दिया मूल कारण राजा के स्वयं के दोष थे कि राजे राजा लोग इतने उसमें डूबे रहते थे कि उन्हें बलवान बनने व्यायाम करने आत्मविश्वास जगाने शत्रु की नीतियों को जानने का समय नहीं था उसी में लगे रहते थे तो कहते हैं कि जो इस तरह के राजा होते थे वो हमारे देश के लिए अच्छे नहीं थे और कहते हैं कि इस कारण सहजी राजाओं में सारे दुर्गुण वास करते हैं उस समय की स्थिति बता स्वामी जी कि अगर उस समय के राजाओं में सारे दुर्गुण हों तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है बस सारांश इतना ही है कि ये हमारे आर्यावर्त का दुर्दैव है यानी उस समय स्वामी जी रक्त रोदन करते हुए कहते हैं रक्त रोदन शब्द आता ना वो ये कहते हैं कि ये हमारे आर्यावर्त का इस समय दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हमारे राज्य में इस तरह के राजा है कि जो शक्तिहीन है उनमें कोई आत्मिक बल नहीं है अंग्रेजों के पिट्ठू हैं जैसे सर उपाधि मिला करती थी सर सैयद सर सैयद अहमद खान राय बहादुर राव इस तरह के जो तो उनको वो मिला करते थे पद वो अंग्रेजों के हामे हा मिलाने वाले थे तो ऐसे बहुत सारे राजा हुए थे तो कहते हैं कि इस दृष्टि से उन राजाओं के सिंहासन सारे के सारे छिन गए और उनके जो बहुत ऐश्वर्य के जो सामान थे उनकी सुख सुविधाएं और जिन्होंने कभी बाहर जाकर के नहीं देखा जो बहुत ही सुख सुविधा हम पले हुए थे उनकी ये दशा हुई कि वो दर दर के भिखारी होकर के भारत में भटके हैं तो ये जो दुर्दशा हुई ये एक तो आपस की हमारी फूट थी एक राजा दूसरे राजा से मिलते नहीं थे दूसरे फिर हमारे राजाओं में अंधविश्वास बहुत होता था कि मुहूर्त तो देखो युद्ध इस समय हम करें कि नहीं करें अब युद्ध करने का भी मुहूर्त देखा जाता है अरे शत्रु हमारी छाती पे चढ़ के बैठ गया है और हम मुहूर्त दिखवा रहे हैं जोशी से अगर वो जोशी मान लो ये कह दे कि नहीं नहीं अभी तुम्हारा मुहूर्त नहीं है अगर लड़े तो हारोगे तो क्या होगा अगर जीतता भी होगा तो हार जाएगा क्योंकि मनोबल विचारों के आधार पर खड़ा होता है अगर मन हार गया मन की हिम्मत टूट गई तो जीवन के मैदान में वो सामने किसी के सामने टिक नहीं सकता हारा हुआ है अंदर जो हारा ही हुआ है बाहर उसकी जीत कैसे हो सकती है तो ज्योतिष से युद्ध के मुहूर्त निकलवाते थे और परिणाम ये हुआ कि हम हजार वर्षों तक इसी तरह से पदलित होते रहे और अगर हम अब भी नहीं संभले तो भविष्य में भी हम फिर वैसी स्थिति में पहुंच जाएंगे ये कोई कल्पना नहीं पहुं है पहुंच सकते हैं तो फिर हम अपने आगे प्रकरण को शुरू करते हैं स्वामी कहते हैं बहवा पुरुषा राजन सततम प्रिय वादिना अप्रियु अप्रियस्तु से वक्ता श्रोताचा दुर्लभ महाभारत का श्लोक है ये कहते हैं कि हे राजन भीष्मिता माँश्वर जी को उपदेश कर रहे हैं कि हे राजन इस संसार में सततम प्रिय वादिना बहवा पुरुषा भवंती हे राजन इस संसार में प्रिय बोलने वाले जैसा हम चाहते हैं वैसा ही बोलने वाले वैसा ही भाषण करने वाले वैसी ही हामे हामे लाने वाले जैसा हम चाहते हैं सततम प्रिय बहुत सारे लोग मिल सकते हैं मिल जाते हैं और ये वो लोग होते हैं कि जिन्हें केवल अपना स्वार्थ प्रिय होता है उन्हें अपना सुख दिखाई देता है उन्हें दूसरे का सुख नहीं दिखाई देता तो ऐसे स्वार्थी लोग कैसे होते हैं सततम प्रिय वादना बहवा पुरुष ऐसे बहुत सारे पुरुष लोग होते हैं कि जो मीठा मीठा मीठा मीठा बोल करके और अपना स्वास सिद्ध करते रहते हैं बाहर से मीठा बोलेंगे लेकिन अंदर से जड़ काटते रहेंगे तो ऐसे मनुष्यों से सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि ये लोग देश के सबसे बड़े शत्रु हैं सबसे बड़े अगर शत्रु है तो ये लोग हैं बाहर का शत्रु हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अंदर के शत्रु उसका साथ ना दें तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं मीठा मीठा बोलने वाले तो ये लोग देश के लिए बहुत बड़े खतरा है तो कहते हैं कि ऐसे लोग तो बहुत सारे मिल जाते हैं लेकिन अप्रियु पथ्य से वक्ता स्रोता से दुर्लभ लेकिन जो अप्रिय भाषण करता हो बोलने में अप्रिय बोलता है और सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है उसको लगता है कि इस तरह की बात हमारे सामने नहीं कहनी चाहिए बात तो अप्रिय है लेकिन पत्थस है लेकिन जिसको ये अप्रिय बात कही जा रही है उसके लिए वो हित साधने वाली है कल्याण की ओर ले जाने वाली है उन्नति की ओर ले जाने वाली है जैसे कुनेैन की गोली होती है तो कुने की गोली तो कड़वी होती है लेकिन मलेरिया को ज्वर को भगाने में समर्थ है आयुर्वेद में आप देखिए बहुत सारी दवाइयां होती हैं जैसे जूड़ी ताप जूड़ी ताप बु, एक बुखार होता है ना जूड़ी ताप बुखार तो खराब होता है लेकिन उसकी दवाई वो भी ऐसी रहती है कि खाने में अच्छी नहीं लगती लेकिन अंदर जाकर के वो हितकारी सिद्ध होती यानी वो बुखार को ठंड लगने से जो बुखार आता है उसको वो दूर करने में समर्थ है तो जब हमारे सामने है, कोई अप्रिय बोल रहा है सुन, सुनने, सुनने में बहुत कटु लग रहा है लेकिन उसकी बात को हम एकाग्रता से सुने और ध्यान दें कि बात तो वास्तव में कटु है सुनने में अच्छी नहीं लग रही है लेकिन कह तो ठीक रहा है तो जो इस तरह के सुनने के अभ्यासी होते हैं तो उनकी तो होती है उन्नति लेकिन जो अप्रिय बात को सुनना ही नहीं चाहते जबकि उनके हित की है भले उनको अच्छी नहीं लग रही है तो कहते हैं कि अप्रियो पथस्त जो अप्रिय बात का कहने वाला लेकिन उस बात में उस सुनने वाले का भविष्य सुंदर छिपा हुआ है सुंदर भविष्य उस होगा उसका तो कहते हैं ऐसे लोग वक्ता श्रोता दुर्लभ ऐसे भाषण करने वाला और इस तरह का सुनने वाला कहते हैं कि दोनों ही इस संसार में दुर्लभ हैं इसलिए क्या होता है कि मनुष्य एक दूसरे की कमजोरी को पहचानता है और पहचान करके जैसा वो चाहता है वैसा ही बोलता है और परिणाम ये होता है कि उसके अहम की तृप्ति को करके जो इस तरह के जो लोग होते हैं मीठे बोलने वाले वो उसकी अहंकार की तृप्ति करके और वो अपना काम निकालते रहते हैं ऐसे आपको आज भी लोग मिल जाते हैं मिल जाएंगे लेकिन वास्तविक बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि हमें सही सुझाव दे रहा है लेकिन सुनने में भले ही उसका सुझाव हमें तत्काल अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए कहा है कि सभा में अगर हम कहीं बैठे हुए हों तो सबकी बात को राग द्वेष से शून्य होकर के सुनना चाहिए राग द्वेष को अलग रख के सबकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए अगर सभा में एक के लिए राग है एक के लिए द्वेष है एक के लिए अपनापन है एक के लिए अपनापन नहीं दिखता है परायापन दिखता है तो कहते हैं कि वो व्यक्ति सही निर्णय नहीं कर पाएगा क्योंकि वो राग देश के कारण से उसकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो पाएगी फिर जिससे उसका राग होगा उसकी बात तो ध्यान सुनेगा लेकिन जिससे उसका द्वेष है या किसी के बारे में मतभेद है मन मुटाव है अगर वो कोई ऐसी समझदारी की बात भी कह रहा है कि निश्चित ही अगर मेरी बात को इस सभा में स्वीकार कर लिया गया तो जिस विषय में बात चल रही है उस विषय की बात सार्थक निकलेगी तो इसलिए सभा में कहा गया है कि सुनने वाले सुनने वाला जो अध्यक्ष है और जितने भी सभाद हैं सबकी एक दूसरे की बात को राग द्वेष से अपने मन को हटा करके शांति से धैर्य से उसकी बात को सुनना चाहिए और फिर निर्णय करना चाहिए अगर अपना पराया ऊंचा नीचा जात पात धर्म संप्रदाय अगर बीच में आ जाते हैं हमारी बातचीत में तो वहां वो ठीक से निर्णय नहीं हो पाएगा तो ये यहां पर इसी तरह की बात कही गई है कि अगर सभा के बीच में कोई इस तरह का व्यक्ति जो है भले ही हमारा शत्रु है लेकिन हमारे कल्याण की हमारी उन्नति की बात वो बार बार कहता है जोर देकर कहता है कि ऐसा करो ऐसा करो तो हमें उसकी बात पर ध्यान देना चाहिए तो कहते हैं कि आगे फिर एक दूसरे राजा का उदाहरण दे रहे हैं कहते हैं कि सगर राजा सुशील और नीतिमान था इस राजा का मूर्ख और दुष्ट असमंज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ उसने एक गरीब के बालक को पानी में फेंक दिया तो सगर राजा कभी इस देश में हुआ है तो वो तो बहुत बुद्धिमान था नीति से चलने वाला था लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाप बहुत समझदार होता है और बेटे न्यालायक निकल जाते हैं कई बार ऐसा होता है और आज भी इन उदाहरण देख सकते हैं। तो राजा जो सगर थे वो तो बहुत ही नीति वाले थे प्रजा के लिए अच्छे थे वो उनकी नीतियां प्रजा, उनकी नीतियां प्रजा का जो हित है उसको ध्यान में रख के बनाई जाती थी लेकिन उनका जो पुत्र था असमंज नाम का वो जरूर ही विक्षिप्त रहा होगा आप में से तो कोई नहीं है असमंज नाम का तो वो बहुत ही विक्षिप्त रहा हो क्योंकि विक्षिप्त स्वभाव वाले व्यक्ति ही प्राय करके इस तरह की हरकतें या शरारतें किया करते हैं ये आक्रमण करने वाले ये एक दूसरे को ईर्ष्या से देखने वाले इनके मन स्वस्थ नहीं है इनको हम स्वस्थ मन का स्वामी नहीं कह सकते क्योंकि उनके मन में इतने विकार भरे पड़े हैं कि, कि स्वस्थ मन क्या होता है उसको जानने के लिए उनके पास सात्विकता नहीं है तो ऐसे ही वो, वो उसका पुत्र उनका पुत्र रहा होगा कि उसने एक गांव के गरीब के लड़के को बिना किसी कारण के बिना उसके और उसको पानी में बेचारे को फेंक दिया अब पानी में फेंक दिया तो तैरना तो नहीं जानता होगा तैरना जानता होता तो किसी तरह से किनारे निकल आता लेकिन छोटा बच्चा होगा नहीं तैरना जानता होगा तो जब राजा को पता लगा तो फिर राजा ने उसको दंड दिया और क्या दंड दिया शासन मतलब दंड उसे एक महाभयंकर जंगल के बीच कैद कर दिया एक महाभयंकर जंगल यानी पहले बहुत बड़े बड़े और विकराल जंगल हुआ करते थे जैसे आंध्र प्रदेश में दंडकारण्य अब तो वहां भी बस्तियां हो गई हैं नगर जैसे हो गए हैं है। लेकिन राम के समय में या महाभारत के कई सौ वर्ष बाद तक भी वो दंडकार्य जो तो था वो घनघोर जंगल के रूप में ही था तो ऐसे किसी जंगल में उसको बंद करके रख दिया तो राजा अगर चाहता ये सोचता कि ये तो मेरा पुत्र है तो जैसे तैसे मामले को निपटा दें उस गरीब को कुछ दे दे पैसे दे दें और कहे कि कोई बात नहीं है लेकिन राजा चूंकि न्यायप्रिय होने के कारण से अपने पुत्र को भी उसने दंड दिया तो कहते हैं जब ऐसे ऐसे राजा हमारे देश में हुआ, हुआ करते थे तो वो देश आगे बढ़ता था और इसी का नाम न्याय है अब स्वामी जी एक कृत रामायण की चौपाई कहते पता नहीं अब स्वामी जी ने कही या संपादक ने अपनी ओर से बढ़ा दी ये तो श्राध कोटि में है अभी तो तो हाँ समीक्षा की समीक्षा तो की है लेकिन अब ये थोड़ा सा है विचारणीय है कहते हैं समृत को नहीं दोष गुस्साई संसार में जो शक्तिशाली लोग हुआ करते हैं अगर उनमें कोई बुराई भी होती है तो उनके नीचे के जो लोग होते हैं वो उस बुराई को भी गुण बना करके उसके सामने प्रस्तुत करते हैं कि हां महाराज आपने बहुत अच्छा किया समृद कोनी दोष गुसाई? अगर कोई पद से बड़ा प्रतिष्ठा से बड़ा शक्ति से बड़ा कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है जो छोटे लोग होते हैं सामान्य लोग होते हैं, जिनके अंदर आत्मबल नहीं होता है न्याय की बात कहने की हिम्मत नहीं होती है उसकी गलती बताने का अंदर से साहस नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि हाँ ठीक है ये ऐसा ही था इसको ऐसी ही करना चाहिए था किसी की संपत्ति जब्त कर ली मान लीजिए एक बहुत बड़ा सेठ है कल्पना करते हैं अच्छा समय हो गया बाकी चर्चा कल कर <laughs> दौ शांति